हम लेकिन अकेले हैं जिन्होंने यह बात पहचानी थी कि जीवन मूल्यवान है जन्म मूल्यवान है मृत्यु भी मूल्यवान है और इन तीनों को दिव्य कहा परमात्मा के तीन रूप कहा ब्रह्मा विष्णु महेश यह जान के तुम चकित होगे कि भारत में पूरे भारत में ब्रह्मा को समर्पित केवल एक मंदिर ये बात महत्वपूर्ण तो है क्योंकि ब्रह्मा का काम तो हो चुका यह तो प्रतीक रूप से एक मंदिर समर्पित कर दिया है यु ब्रह्मा का काम पूरा हो चुका हां विष्णु के बहुत मंदिर है सारे अवतार विष्णु के हैं राम कृष्ण बुद्ध परशुराम ये सब विष्णु के अवतार है में कोई भी ब्रह्मा का अवतार नहीं ये संभालने वाले जैसे घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता ऐसे आदमी बीमार है तो जीवन के विराट स्रोत से चिकित्सक पैदा होते रहे बुद्ध ने कहा है कि मैं वैद्य हूं विद्वान नहीं और नानक ने भी कहा है कि मैं वैद्य हूं मेरा काम है तुम्हारे जीवन को रोगों से मुक्त कर देना तुम्हारे जीवन को स्वास्थ्य दे देना तुम्हें जीवन की जीने की जो कला है वह सुख सिखा देना तो विष्णु के बहुत मंदिर हैं, राम का मंदिर हो कि कृष्ण का मंदिर हो कि बुद्ध का मंदिर हो सब विष्णु के मंदिर हैं। ये सब विष्णु के अवतार हैं। विष्णु का काम बड़ा है क्योंकि जन्म एक क्षण में घट जाता है मृत्यु भी एक क्षण में घट जाती जीवन तो वर्षों लंबा होता है। और तीसरी बात भी ख्याल रखना कि विष्णु से भी ज्यादा मंदिर शिव के महेश के इतने मंदिर हैं कि मंदिर बनाना भी हमें बंद करना पड़ा अब तो कहीं भी एक शंकर की पिंडी रख दी झाड़ के नीचे मंदिर बन गया कहीं से भी गोलमटोल मटोल शंकर को ढूंढ लाए बिठा दिया दो फूल चढ़ा दिए फूल भी कितने चढ़ाओगे इसलिए शंकर पर पत्तिया चढ़ा देते बेलपत्थरी फूल भी कहां से लाओगे इतने शंकर के मंदिर हैं हर झाड़ के नीचे गांव गांव में वो भी प्रतीक उपयोगी है जन्म हो चुका सृष्टि हो चुकी ब्रह्मा का काम निपट गया जीवन चल रहा है इसलिए विष्णु का काम जारी है लेकिन बड़ा काम तो होने को है वह महेश का है वह जीवन को फिर से निमज्जित कर देना सृष्टि जीवन को विसर्जित कर देना महाप्रलय जिसमें कि सब खो जाएगा और फिर सब जागेगा ताजा होके जागेगा हम निद्रा को भी छोटी मृत्यु कहते हैं। उसका भी कारण यही है कि प्रति रात्रि जब तुम गहरी निद्रा में हो तो छोटी सी मृत्यु घटती छोटी सी आणविक जब चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है निर्विचार इतना निर्विचार कि स्वप्न की झलक भी नहीं रह जाती तब तुम कहां चले जाते हो तब तुम मृत्यु में लीन हो जाते हो तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां मर्के लोग पहुंचते सुसुप्ति छोटी सी मृत्यु है इसलिए तो सुबह तुम ताजे मालूम पड़ते हो वो ताजगी रात तुम जो मरे उसके कारण होती सुबह तुम जो प्रसन्न उठते हो प्रमुदित चेहरे पे जो झलक होती है फिर जीवन में रस आ गया होता है फिर पैरों में गति आ गई होती है फिर तुम कामधाम के लिए तत्पर हो गए होते हो वो इसीलिए कि रात तुम मर गए जो व्यक्ति रात स्वप्न ही स्वप्न देखता रहता वो सुबह थका मंदा उठता है वो सुबह और भी थका होता है जितना कि रात जब सोने गया था उससे भी ज्यादा थका होता है क्योंकि रात भर और सपने देखे सपनों में जूझा दुख स्वप्न पहाड़ों से पटका गया घसीटा गया भूत प्रेतों ने सताया छाती पर राक्षस नाचे क्या क्या नहीं हुआ मुल्ला नरसुद्दीन एक रात सोया है और सपना देख रहा है कि भाग रहा हूं भाग रहा हूं भाग रहा हूं तेजी से भाग रहा हूं एक सिंह पीछे लगा हुआ और वो करीब आता जा रहा है इतना करीब कि उसकी सांस पीठ पर मालूम पड़ने लगी तब तो मुल्ला ने सोचा कि मारे गए अब बचना मुश्किल है और जब सी ने पंजाबी उसकी पीठ पर रख दिया तो घबराहाट में उसकी नींद खुल गई देखा तो और कोई नहीं पत्नी हाँ तो उसकी पीठ पर रखे पत्नियां नींद में भी ध्यान रखती कि कहीं बाघ तो नहीं गए कहीं पड़ोसी के घर में तो नहीं पहुंच गए मुला ने कहा कि माई कम से कम रात तो सोले ने दिया कर दिन में जो करना हो कर और क्या मेरी पीठ पे सांसें ले रही थी कि मेरी जान निकली जा रही थी ये कोई ढंग है एक दिन सुबह सुबह बैठ के अपने मित्रों को सुना रहा था कि शेर के सिकार को गया था घंटों हो गए शिकार मिले ही नहीं सब मित्र थक गए मैंने कहा मत घबराओ, मुझे आवाज देना आता है जानवरों की तो मैंने सिंह की आवाज की गर्जना की क्या मेरी गर्जना करनी थी कि फौरन एक गुफा में से सीनी निकल के बाहर आ गई धड़ाधड़ हमने बंदूक मारी सीनी का फैसला किया मित्रों ने कहा तो तुम्हें इस तरह की आवाज करनी आती जरा यहां करके हमें बताओ तो कैसी आवाज की थी मौला ने कहा भाई यहां ना करवाओ तो अच्छा नहीं माने मित्र के नहीं जरा करके जरा सा तो बता दो जो चढ़ा दिया तो उसने कर दिया आवाज और तत्काल उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा क्यों रे अब तुझे क्या तकलीफ हो गई मुल्ला बोला देखो सीनी हाजिर इधर आवाज दी तुम देख लो खुद अपनी आंखों से देखो पत्नी खड़ी बिखरार रूप लिए हाथ में अभी भी बेलन उसके मुलान का आप तो मानते हो कि मुझे आती जानवरों की आवाज रात तुम अगर ऐसे सपने देखोगे ऐसी आवाजें बोलोगे ऐसी आवाजें निकालोगे रात देखो लोग क्या क्या आवाजें निकालते कभी उठ के बैठ के निरीक्षण करने जैसा होता है मैं वर्षों तक सफर करता रहा तो मुझे अक्सर यह झंझट आ जाती थी रात एक ही डब्बे में किसी के सांस सोना एक बार तो यू हुआ कि चार आदमी डब्बे में मगर अद्भुत संयोग था चमत्कार कहना चाहिए कि पहले आदमी ने जो घुर्राहट शुरू की तो मैंने कहा कि आज सोना मुश्किल मगर उसकी ऊपर के बर्थ वाले ने जब जवाब दिया तो मैंने कहा पहला तो कुछ नहीं है नाबालिग दूसरा तो गजब का था मैंने कहा आज की रात तो बिल्कुल गई और उनमें ऐसे जवाब सवाल होने लगे संगत छिड़ गई तीसरा थोड़ी देर चुप रहा जो मेरे ऊपर की बर्फ पर था जब उसने आवाज दी तब तो मैं उठ के बैठ गया मैंने कहा अब बेकार अब चेस्टी करनी बेकार और उन तीनों में क्या साज श्रृंगार छिड़ा थोड़ी देर तक तो मैंने सुना मैंने कहा कि यह तो मुश्किल मामला है ये पूरी रात चलने वाला है मैंने भी आंख बंद कीं फिर मैं भी जोर से दहाड़ा, वो तीनों उठ के बैठ गए बोले कि भाईजान अगर आप इतने जोर से नींद में और घुर्राएंगे तो हम सोएंगे कैसे मैंने कहा सो कौन रहा है मूरख मैं जग रहा हूं और तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुमने हरकत की न मैं सोंगा ना तुम्हें सोने दूंगा सो तुम रहे हो मैं जग रहा हूं मैं बिल्कुल जग के आवाज कर रहा हूं नींद में मैं आवाज नहीं करता तुम संभल कर रहो नहीं तो मैं रात भर मैं भी तुम्हें नहीं सोने दूंगा लोग सोते क्या है रात में भी सुर सिंगार चलता है और क्या जवाब सवाल और फिर उनके भीतर क्या चल रहा है वो तुम सोच सकते हो कैसी कैसी मुसीबतों में से गुजर रहे होंगे फिर सुबह अगर थके के मानदे उठे तो आश्चर्य क्या सोए ही नहीं सुसुप्ति स्वप्न रहित निद्रा अगर सिर्फ आधा घड़ी को भी रात मिल जाए तो पर्याप्त तो तुम्हें 24 घंटे के लिए ताजा कर जाती रात वृक्ष भी सो जाते तभी तो सुबह उनके फूल फिर खिलाते और फिर सुगंध होने लगती रात पक्षी भी सो जाते तभी तो सुबह फिर उनके कंठों से गीत झरने लगते उन गीतों को मैं साधारण गीत नहीं कहता श्रीमद भगवत गीता कहता वे वही गीत हैं जो कृष्ण के उनके कंठों से कुरान की आयतें उठने लगती लेकिन ये सारा चमत्कार घटता है रात छोटी सी मृत्यु के कारण तुम देखते हो जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी सरलता उनका सौंदर्य उनकी सौम्यता उनका प्रसाद ये कहां से आया ये भी बूढ़े थे मर गए फिर पुनरुजीवित हुए धर्म जीते जी मरने की और पुनरुज्जीवित होने की कला है इसलिए गुरु को हमने तीनों नाम दिए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा का अर्थ है जो बनाए विष्णु का अर्थ है जो संभाले महेश का अर्थ है जो मिटाए सदगुरु वही है जो तीनों कलाएं जानता हो तुम तो उन गुरुओं को खोजते हो जो तुम्हें मिटाए ना जो तुम्हें समारे, मगर जिसे मिटाना नहीं आता वो क्या खाक संभालेगा बिना मिटाए इस जीवन में कुछ निर्मित होता है तुम तो उन गुरुओं के पास जाते हो जो तुम्हें सांत्वना दें, सांत्वना यानी संभालें तुम्हारी मलम पट्टी करें तुम्हें इस तरह के विश्वास दें जिससे तुम्हारे भय कम हो जाएं, चिंताएं कम हो जाएं, ये सदगुरु नहीं है सदगुरु तो वह है जो तुम्हें नया जन्म दे लेकिन नया जन्म तो तभी संभव है जब गुरु तुम्हें पहले मारे मिटाए तोड़े एक बहुत प्राचीन सूत्र है आचार्यो मृत्यु वो जो आचार्य है वो जो गुरु है वो मृत्यु है जिसने भी कहा होगा जान के कहा होगा जी के कहा होगा पृथ्वी के किसी और कोने में किसी ने भी गुरु को मृत्यु नहीं कहा है हमने गुरु को मृत्यु कहा मृत्यु को गुरु कहा नचिकेता कि मैं तुमसे कहानी कह रहा था जब उसने पिता से कहा कि क्या इन मुर्दा गौओं को तुम दे रहे हो उसे साफ दिखाई पड़ने लगा ये क्या मजाक हो रहा है इसको दान कहा जा रहा और मूढ़ पुरोहित बड़ी प्रशंसा हो स्तुति कर रहे हैं उसके पिता की कहा महादानी हो तुम महादाता हो तुम जैसा दाता कब हुआ कब होगा अरे सदियों में ऐसा आदमी होता है और दे रहा है मरी मराई गौ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 खरीदला है पुराने चोर बाजार से पजामे की टांगे लंबी कोट के हाथ छोटे ऐसी कि खोपड़ी जिसकी खोपड़ी पे बिठा दो वो ही सरदार हो जाए <laughs> खोपड़ी बिल्कुल बंद ही कर दे ये कस के साफा बांधने से तो आदमी सरदार होता नहीं तो कोई हो सकता ऐसा कस के बांधते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 खांस था खखार खा, था खुजली खुजली शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी घर में घुस आया चाचा ने कहा कि अरे भगा इसको ये मुर्दार कुत्ता यहां कहां से आ गया हड्डी हड्डी हो रहा उस बेटा ने कहा कि मालूम होता ये भी अपने चाचा के पास रहता इसकी हालत तो देखो छोटे बच्चों को चीजें साफ दिखाई पड़ती कभी मामला साफ ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो इसका मुर्दारपन दिखाई पड़ रहा है मेरी हालत नहीं देख रहे ऐसा ही नची केता ने अपने पिता से पूछा कि मरी हुई मुर्दा गऊओं को तुम बैठ कर रहे हो शर्म नहीं आती बाप को गुस्सा आ गया बाप ही क्या जिसको गुस्सा ना आ जाए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 वो पहला सत्याग्रही था यमदूत थके हुए आए भैंसे सोते देखा ये लड़का बिल्कुल सूखा जा रहा तीन दिन से कि तुझे क्या हुआ बेटा कहा मेरे बाप ने कहा कि मौत को देता हूं तुम्हें आपकी बड़ी तलाश करके यहां तक पहुंचा आप मिले नहीं ना मिले तो मैंने भोजन नहीं किया जब मिलेंगे तभी भोजन करूंगा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 बजरंग बजरंगबली प्रसन्न रहे तो सब ठीक है कुछ मंत्र वगैरह पकड़ा दिया कि राम राम जपते रहना ये माला फेरते रहना ये राम नाम की चदरिया ओढ़ लो घबराओ मत अगर मरते दम भी उसका एक दफे नाम ले लिया तो आजामिल जैसे पापी भी तर गए तुमने क्या पाप किया होगा बस एक दफा नाम लेना मरते वक्त गंगा जल पी लेना मरते वक्त बोतल में बंद रख लो गंगा जल घर में नहीं तो काशी करवट ले लेना चले गए काशी वहीं मर जाना मरते वक्त कुछ भी ना हो सके तो मरते वक्त किसी पंडित से कान में गायत्री पढ़वा लेना नमोकार मंत्र पढ़वा लेना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 सदगुरु के पास तो मरना भी सीखना होता है और जीना भी सीखना होता है और जीते जी मर जाना यही ध्यान है यही संन्यास है जीते जी ऐसे जीना जैसे ये जीवन खेल है अभिनय है इससे ज्यादा नहीं नाटक है इससे ज्यादा नहीं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 तो तो उनको मुंह बंद रखता है मुस्कोराता ही नहीं उसकी तो जान बिल्कुल अटकी है वो तो किसी तरह राम राम कह के समय गुजार रहा है कि हे प्रभु कब उठाओगे कब इस संसार सागर से छुटकारा होगा कब आवागमन बंद करवाओगे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 तुम संवार में लगते हो जो जो दिन में रह गया है अधूरा स्वप्न में तुम्हारे समरता है इसलिए हर आदमी के स्वप्न अलग अलग होते हैं मनोवैज्ञानिक लोगों की जानकारी के लिए उनके स्वप्नों का निरीक्षण करते हैं उनके स्वप्नों को जानना चाहते क्योंकि स्वप्न बताते हैं क्या क्या अधूरा है कहां कहां संभाल की जरूरत है अब जो आदमी रात रात धनी धन के सपने देख रहा है